परंतु हो कुछ नहीं उसको बोलते हैं विकल्प माने कई चीजें ऐसी हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं जो होती नहीं है केवल कहने सुनने में आती हैं अब विकल्प देखो और मैंने देखा एक दिन दूर से मालूम पड़ा या, कोई सिर पर मुकुट लगाए आ रहा है नारायण और उसके हाथ में धनुष मार दिए है तो फिर देखा है गले में माला भी पहने हुए थे अच्छा। फिर उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है तो बोला कि तो वो धनुष काहे का था और खरगोश के सीन का वो मुकुट काहे का था वो माला काहे की थी का आकाश के पुष्प तो देखो बच्चा कोई सुनेगा जब इस कहानी को धात्री कथा जब सुनेगा तो वो सुन के उसके मन में एक कल्पना होती जाएगी कि सचमुच एक आदमी होगा उसने फूल की माला पहनी होगी मुकुट लगाया होगा धनुष धनुष्माण लिए हुए होगा है उस सुनेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि नहीं परंतु ये सब कुछ तो है ही नहीं ये तो उसके मन में सिर्फ कल्पना ही होती जाएगी तो आपको तो ये मालूम होना चाहिए अनेक ऐसे विषय हैं जो हैं नहीं और उनके बारे में हमने सुन सुन करके उनकी ऐसी कल्पना कर रखी है और वो हमारे दिमाग में ऐसी जम गई हैं ऐसी जकड़ गई हैं कि वो हमको बहुत तकलीफ देते हैं तो इन विकल्पों को निकाल दो हमारे अंदर ये विकल्प ये भेद बुद्धि ये माया अविद्या ये अंतकरण ये सब कुछ नहीं है कारण शरीर नाम की कोई वस्तु ही नहीं है केवल अज्ञान का ही नाम केवल अज्ञान का ही नाम कारण शरीर है आ, मैं तो आत हूँ आतत माने अद्वितीय हूँ देहो ये सद्रूपो ज्ञान मित्युच्य मैं ये असद रूप शरीर नहीं हूं ये जो देह में मैं बना है यह बिल्कुल झूठा है जब देह में से परिच्छ देह माने परिच्छिन इस परिच्छिन में परिच्छिन्न माने टुकड़ा परिच्छिन्न माने टुकड़ा खंड ये जो एक टुकड़े में मैं मैं मैं हो रहा है ये बिल्कुल गलत है विद्वानों का यह कहना है कि यदि इस देह में से तुम्हारा मैं कट जाता है तो इसका नाम होगा ज्ञान अच्छा अक्सर सुनाच्युत तो तो ना हम देहो ये सद्रूपो ज्ञान मितुच्य बुध निर्मलो निश्चलो न शुद्धो हम अजरो मर ओम साहब <coughs> वेदांत की थोड़ी भूमिका सुना करना संसार में कोई भी प्राणी हो चाहे ब्रह्मा और चाहे पीड़ा दुख कोई नहीं चाहता ये दुख के प्रति जो अरुचि है ये स्वाभाविक है स्वारसिक है ये आधेय नहीं है माने गुरु के उपदेश से या शास्त्र के उपदेश से हमारे अंतकरण में घुसीड़ी नहीं गई है ये दुख की निवृत्ति की जो इच्छा है वो आहित संस्कार से नहीं है माने डाले हुए संस्कार से नहीं है अध्याहार्य नहीं है अंतकरण में दुख से बचने की इच्छा स्वाभाविक है क्योंकि हम देखते हैं खटमल को चींटी को जू को जब हम दबाना चाहते हैं तो वो भागते हैं अब उन्हों, उनको किसने शास्त्र पढ़ाया है कि कोई तुम्हारे ऊपर उंगली रखने लगे तो भागना अच्छा एक बात दुख से बचने का प्रयत्न भी यथा शक्ति और यथा मति सब करते हैं तो दुख से छूटने के लिए जो प्रयत्न है वो भी हमारे जीवन में स्वाभाविक है इच्छा भी स्वाभाविक है प्रयत्न भी स्वाभाविक है अब ये बात देखने में आती है कि देह होगा तो दुख तो होगा होगा ऐसा कोई नहीं हो सकता कि देहधारी होवे और उसको दुख न होवे ब्रह्मा को भी दुख होता है विष्णु को भी दुख होता है शिव को भी दुख होता है देहधारी होना जैसे जोर से दौड़ोगे तो सामने की हवा तुम्हें थोड़ा रोकेगी ना इसी प्रकार जीवन के प्रवाह में दैहिक प्रवाह में दुख की उपस्थिति आवश्यक है बोले कि देह ही कहां से गले पड़ गया ये विचार करें तो अब एक बिल्कुल हल्का फुल्का मार्ग आपको बताते हैं सरल सीधा आजकल इसको बता के लोग गुरु बन जाते हैं संप्रदाय के आचार्य बन जाते हैं भला अपने पंथ चला लेते हैं लाखों उनके चेले बन जाते हैं लेकिन वेदांत की दृष्टि से ये एक बहुत जरा सी बात है वो क्या है कि ये देह में जो मैं और मेरा है ना इदंग और माने ममक और आंग्रह ये पाप ग्रह जो है ग्रह ये शरीर मैं हूं और ये शरीर मेरा है ये जो ब्रह्म है माने अहंता ममता और अहंता ममता का कारण ब्रह्म, माने देह को मैं मानना वैसे तो देखो जो दुख बीत गया अब उससे छूटने का तो कोई सवाल नहीं है और जो दुख भोग रहे हैं है ना वो तो थोड़ी देर में अपने आप ही छूट जाएगा क्योंकि आया है तो जाएगा जो दुख बीत गया अब उससे छूटने का तो सवाल ही नहीं है उसकी तो हम झूठ मूठ याद करते हैं और अपने को दुखी मानते हैं याद कर कर के दुखी मानते हैं जैसे कोई अपना शरीर धो ले मैल छूट के धरती पर गिर जाए और उसके बाद फिर उसको अपने शरीर पर लपेटे ऐसे जो दुख बीत गया वो तो बीत गया वो तो भूतकाल के साथ चला गया अब उसका क्या सवाल है कि उससे छूटने के लिए कोशिश करें और जो हो रहा है वो छूट जाएगा तो बोले भाई जो आने वाला है सो, तो जिस कारण से वो दुख आ रहा है अगर वो कारण छोड़ दिया जाए है? तो वो दुख नहीं आएगा तो वो दुख क्यों आ रहा है कि इस देह के प्रति मैंपना और मेरापना बड़ा जबरदस्त शरीर में बैठ गया तो बोले कि आओ इसको छोड़ दे प्रबल मैंने देखा है ऐसे मनोबली पुरुष होते हैं परीक्षा करते हैं जब क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होते थे ना और जलती हुई सलाखा लगा देते थे शरीर पर एक चीख ना निकले चेहरा बिगड़ निकला ऐसा मनोबल होता नाखून में सुई नाखून के भीतर सुई घुसेड़े और न मुंह से चीख निकले और ना चेहरा बदले तो बोले हाँ मनोबल है है भाई बलवान मन है ऐसा बलवान मन हो कि देह को मैं और मेरा स्वीकार न करे भले <coughs> बोलो कि मैं असंग हूं मैं उदासीन हूं मैं साक्षी हूं देह न मैं है न मेरा है, है इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं मैं तो बिल्कुल शांति में विश्राम में अपने स्वरूप में बैठा हुआ ये बड़ी हल्की फुल्की शुरू शुरू की दृष्टि है तो ना? <coughs> बोले कि असल ये ये बताओ कि देह में मैं मेरा अहम ममो हुआ क्यों है बोले देह है इसलिए हुआ अरे भाई घर में सोना रखा हो है, तो सोना देखते देखते आ हम इतने बड़े सोने के मालिक हैं, है? इतने बड़े मकान के मालिक हैं देखते देखते हो ही जाता है बोले सोना कहां से आया बोले हमने कमाई की थी ऐसा बोलते है कि नहीं तो बोले कि जब ये देह मालूम पड़ता है प्रतीत होता है तो इसमें मैं मेरा हो ही जाता है तो आओ इस दिशा में भी पता लगा कि ये देह कहा से आया है तो देह जो है ये धर्मा धर्म का फल है अब एक दूसरी दिशा देखा सबका देह एक सरीखा नहीं होता सबका देह एक सरीखा नहीं होता तो देह जो है ये हमारे भारतीय सब दर्शन चार बाग को छोड़कर जैन भी यही कहते हैं कि ये कर्म का फल है बौद्ध भी यही कहते हैं ये कर्म का फल सिख भी यही कहते हैं ये कर्म का फल है न्याय वैशेषिक सांख्य जोग पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा शैव वैष्णव शाख्त गणपत्य सौर क्या कबीरा और क्या चरणदास और क्या राधा स्वामी सब संतों का मत यह है कि जब कि किसी मैटर में कोई शकल व्यवस्थित रूप से बनती है तो वो या तो टांकी से गढ़कर बनाई जाती है या सांचे में ढाल के बनाई जाती है, है? मिट्टी से घड़ा बनता है या प्लास्टिक से खिलौना बनता है या मोम से कोई पुतला बनता है तो उसको बनाना पड़ता है उसमें कर्म होता है कर्म तो अच्छा अच्छी कला हो अच्छा शिल्प हो अच्छी कारीगरी हो तो अच्छी शकल बनेगी तो धर्माधर्म का फल है शरीर ये देखो आत्मा नहीं आत्मा तो वो है जिसने इस शरीर में मैं मेरा कर लिया है ना वो साक्षी वो असंग वो उदासीन वो तो आत्मा है अब सवाल ये हुआ कि ये देह कैसे बना तो ये पंचभूत में से थोड़ी सी माटी थोड़ा सा पानी थोड़ा सा आ थोड़ी सी आग थोड़ी सी हवा थोड़ा सा आसमान मिला के आ, ये जैसे कुम्हार कोई शरीर को गढ़ है वैसे धर्मा धर्मानुकूल है ना कड़ी मिट्टी हुई तो जरा उसको नरम करना पड़ा ज्यादा पीटना पड़ा और नरम मिट्टी हुई तो थोड़ी पीटने से नरम हो गई कुम्हार जैसे धर्मा धर्म अच्छा धर्मा धर्म कैसे होता है बोले राग द्वेष से होता है राग द्वेष से धर्मा धर्म होता है अरे भाई राग द्वेश भी तो तब हो ना जब वस्तु हो तो द्वैत की उपस्थिति के कारण ही राग द्वेश होता है तो बोले भाई ये द्वैत जो है ये कहा से उपस्थित हो गया ये अब ये देखो ये दूसरी दृष्टिकोण है वो है ना देह में मैं मेरा करके जो फंसा उसका वो तो स्वम पदार्थ हुआ मैं मेरा से अपने को अलग किया तो वो त्वम पद लक्ष्यार्थ हुआ बना अब जरा देह का देह बना कैसे का पंचभूत में से पंचभूत में से यही देह कैसे बना बोले धर्माधर्म से धर्माधर्म कैसे बना का राग द्वेश से रागद्वेश कैसे हुआ का द्वैत की उपस्थिति से बोले द्वैत की उपस्थिति कहां से हो गई द्वैत की उपस्थिति जो है वो अद्वितीय अनंत ब्रह्म तत्व के अज्ञान से हुई जो सर्वाधिष्ठान सर्वाभाषक स्वयं प्रकाश अद्वितीय तत्व है उसके अज्ञान से ही उसमें द्वैत की उपस्थिति भास रही है तो इसका मतलब हुआ कि इधर अपने को न जानकर देह के साथ मैं मेरा कर लेना और उधर ब्रह्म को न जान कर के देह बनाने वाला जो मैटर है ना उसको सच्चा मान करके द्वैत की उपस्थिति उसमें शोभन अशोभन बुद्धि शोभन अशोभन बुद्धि से राग द्वेश और राग द्वेश से धर्मा धर्म धर्मा धर्म से मैटर में ये शरीर गढ़ा गया उधर ब्रह्म तत्व के अज्ञान से प्रपंच बन गया और उसके एक हिस्से में मैं कर लेने से हम बद्ध हो गए तो आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान होने पर जड़ मूल सहित भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है अविद्या अज्ञान सहित भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है तो दुख की निवृत्ति के उपाय तो बहुत सारे हैं पर वे सब थोड़ी थोड़ी देर के लिए हैं। है देखो हम अपना क्या पता अपना दुख की निवृत्ति के लिए हमने देखा है केवल एक भ्रम पैदा कर रहे हैं और कई दुख भूल जाए एक आदमी एक बार प्रबुद्धानंद हमारे साथ जा रहे है। इनको हिचकी आचकी तो आप जानते होंगे हिचकी भी एक रोग होता है अब वो मिटे नहीं घंटों हो गया हाँ हाँ दिल्ली जा रहे मोटर में हमने कहा चलो उखला बांध देखा, रास्ते में पड़ता है बड़ा बढ़िया है जमुनाथ जी का जब मथुरा से दिल्ली जाते हैं तो दो चार मील जरा घूम के जाना पड़ता है तो देखने के लिए चले गए तो इनको तो हिचकी आ गए बारम्बार बारम्बार बारम्बार बार। बड़ा दुख था तकलीफ थी मैंने कहा प्रभु धारण देखो क्या बढ़िया तो यहाँ भरी हुई जमुना जी और क्या सुंदर बगीचा और क्या स्वच्छ भूमि क्या पेड़ अब तो तुम यही रहो मांग के खाना है और मैं दिल्ली जाता हूँ मोटर मैं तो, तो ये सब शुरू शुरू के आए हुए थे हमारी बात में कोई शंका नहीं की संशय नहीं किया ठीक ठीक बात तो, तो तो हमारे दियोग का दुख आ गया जब हमारे वियोग का दुख आया तो हिचकी आ रही है ये बात भूल गई मन उधर से हट गया हो हैं दस मिनट हो गया पंद्रह मैंने ध्यान दिया कि हिचकी आती है कि नहीं आती है हमको तो मालूम था तो दस पंद्रह मिनट जब हिचकी नहीं आई तब मैंने इनसे पूछा कि तुम्हारी हिचकी कहा है हैं बोले हिचकी तो गायब हो गई तो ये तो ये तो दुख निवृत्ति का सरल उपाय है बोला जो लोग ले के फावड़ा खेत में काम करते हैं उनके मन में काम की वृत्ति ज्यादा नहीं आती है जो लोग अपने परिश्रम का ही खाते हैं उनके मन में लोभ की वृत्ति ज्यादा नहीं आती है तो ये सब उपाय तात्कालिक हैं वो तात्कालिक एक से बाबा जी महाराज के पास गए तो यहीं के मुंबई के अभी जिंदा इस वक्त के पास आ, उस समय छोटे थे अब बड़े थे छोटे थे जब गए थे बड़े थे जब जाना बंद कर दें उन्होंने पूछा महाराज हमारे मन में काम बहुत आता है और बोले कि मन ही मन खाल उतार के अलग कर दे स्त्री की खाल और पुरुष की खाल है ना और रहने दे केवल पीठ छलाता हुआ खून और हड्डी देखो रति वृत्ति जो है ना हाँ वृत्ति भत् स्वभाव के अंदर नहीं रह सकते आ, केवल भावांतर होना चाहिए तो ये सब जो उपाय है ना आ, होम कर लो मंत्र जप कर लो है ना आ, देखो आपके मन में कभी काम आता हो और आप ध्यान करें कैलाश की चोटी है चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और सबसे ऊंची शिला पर कर्पूर गौर भगवान श्री शंकर बैठे हुए हैं उनके शरीर पर सांप जो है वो निपटे हुए हैं जटा से गंगा जी की धारा बह रही है शेर में चंद्रमा है आ, देखो काम की वृत्ति मिट जाएगी परंतु ये सब उपाय तात्कालिक हैं तात्कालिक तात्कालिक माने थोड़ी देर के लिए थोड़े समय के लिए और प्राणायाम करो है आपके मन में कोई काम क्रोध लोभ आता हो अब इसमें तो भावना की भी बात नहीं है श्रद्धा की बात भी नहीं है इसमें शंकर जी के ध्यान की बात भी नहीं है 10 प्राणायाम जरा पूरा रेचक कुंभक बैठ के कर लो देखो सारा विक्षेप मिट जाएगा काम क्रोध लोभ ना हो आंख की पलक को स्थिर कर लो पलक को नहीं पुतली को आंख की पुतली को स्थिर कर लो लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है जोर मत लगाओ दबाओ मत जहां की तहां पुतली को पड़ी रहने दो देखो तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा कुछ तो समाधि लग जाए है ना भगवदाकार वृत्ति हो जाए प्राणायाम कर लो तात्कालिक तो बहुत उपाय है लेकिन दुख निवृत्ति का जो आत्यंतिक उपाय है आत्यंतिक माने जिससे दुख बिल्कुल मिट जाए दुख कैसा हो जाए आपके जीवन में जैसे सिनेमा के पर्दे पर है ना नटी नहीं है फोटो है नायिका नहीं है वो वो क्या बोलते हैं तारा सितारा कुछ बोलते हैं ना हाँ हाँ तो स्टार नहीं है सिनेमा के पर्दे पर उसकी फोटो है और वो किसी के प्रेम में रो रही है किसी से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है, है? आ, उसका आ, उसका जो है पेट कभी भीतर जाता है कभी बाहर आता है कभी हवा बरती है कभी व्याकुल होती है ये तुम्हारे मनोरंजन का साधन जैसे हो जाता है वैसे संपूर्ण विश्व का दुख भी तुम्हारे मनोरंजन का साधन बन जाए ओहो मरने का कैसा बढ़िया अभी नहीं किया तो ये कैसे होगा कि ये जब अद्वितीय ब्रह्मात्मक बोध होगा बिना आत्मा और अद्वितीय ब्रह्म की एकता के बोध के द्वैत का बाध नहीं होगा अपने को असंग कर लेना अपने को साक्षी कर लेना अपने को उदासीन कर लेना अपने को शांत कर लेना है? तो इससे द्वैत का बाध नहीं हुआ अलगाव हुआ द्वैत से और जब आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध होता है तो द्वैत का बाध हो जाता है माने प्रतीत होते हुए भी ये संसार जो है ये केवल पुरना मात्र केवल प्रतीति मात्र केवल बान मात्र केवल सिनेमा के पर्दे पर दिखने वाली तस्वीर के समान अपना शरीर भी दूसरे का शरीर भी अपना अंतकरण भी दूसरे का अंत भी ऐसा ऐसा भाषने लगता है बोला आ, और ये भान भी ऐसे ही भान तो ज्ञान स्वरूप ही तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि ब्रह्मात्मय के बोध के बिना संपूर्ण अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती मूलाज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती इसलिए अपने आप को ब्रह्म के रूप ब्रह्म माने कोई बेटा नहीं कोई चीज नहीं हो ब्रह माने देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य अद्वितीय जो आत्मा से अभिन्न चेतन तत्व है उसी को ब्रह्म कहते हैं अपने आप का ही एक नाम ब्रह्म है एक महात्मा पोती पढ़ रहे थे तो किसी ने पूछा हा स्वामी जी क्या पढ़ रहे हो बोले क्या देख रहा हूँ कि इसमें मेरी तारीफ कैसे लिखी है ये सब दुनिया मेरी तारीफ कर रही है बोला ये सारी दुनिया मेरी पूजा कर रही है ये मोटर पर दौड़ने वाले जानते नहीं हैं, पर हमको रिझाने के लिए मोटर पर चढ़ के दौड़ते हैं बोला ये जो लोग चाट खाते हैं ना दही बड़ा खाते हैं वो तो समझते हैं कि हम अपने सुख के लिए खा रहे हैं अरे ना ना वो सब हमको ही उनका सुख मिलता है खाते है वो स्वर्ग के राजा इंद्र समझते हैं कि हम का नाच देख रहे हैं ए? उनके शरीर में मैं ही वो जो स्वर्ग में अक्सरा का नृत्य देखते हैं और मैं देखता हूँ ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं मैं बनाता हूँ तो शिव जी श्रृंगार करते हैं मैं करता हूँ क्योंकि वो ब्रह्मा वो विष्णु वो रोद्र वो इंद्र वो चंद्र आ, वो एक ब्रह्मांड और वो कोटि कोटि ब्रह्मांड सब का सब हमारे स्वरूप में अध्यस्त है बिना हुए बातना तो ये जो ब्रह्मात्मक बोध है ना समझना चाहिए कि इस ज्ञान का स्वरूप क्या है निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्य मगमुक्त हो हमच्युता ना हम दे ये सद्रूपो ज्ञान में बुधई निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो मैं निर्गुण हूं मैं निष्क्रिय हूं मैं नित्य हूं मैं नित्य मुक्त हूं मैं अच्युत हूं ये दोहराने के लिए कोई मंत्र नहीं है जैसे माले माला पर फेरते हैं मंत्र ओम नमो भे दे वासुदेव आयो ओम नमः शिवाय ओम नमो नारायणाय जैसे माला फेरते हैं वैसे फेरने के लिए माला फेरने के लिए यह मंत्र नहीं है ये समझ में से भूल निकालने के लिए निर्गुण आप गुण जानते हैं गुण जो है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु को पृथक करने वाले होते हैं हमको तो तो गुण बेहतर होता है जैसे पृथ्वी में गंध है और जल में रस है और अग्नि में तेज में रूप है तो रूप गुण है रस गुण है गंध गुण है और इन गुणों के कारण पृथ्वी जल और अग्नि ये अलग अलग हो जाते हैं ये, ये जैसे किसी को बताना हो वो गोरा आदमी और वो काला आदमी तो गोरापना भी गुण है और कालापना भी गुण है वो एक मनुष्य को है ना मनुष्यों को परस्पर अलग बताने के लिए कि गोरे का नाम मोहन है और काले का नाम सोहन है, है? नाटे का नाम यज्ञ है और लंबे का नाम पुष्यमित्र है वो लंबाई और नाटापन जो है ना? नाटा वो गुण है है ना तो गुण के कारण वस्तुएं अलग अलग दिखाई पड़ती है गंधवती पृथ्वी तो तो ये जो रूपव तेजहा तेजस में रूप है और जल में रस है ये गुण है अब ये यदि गंध रस और रूप ये तीनों अलग कर दिए जाएं तो आग में पृथ्वी में और जल में फर्क क्या रहेगा बोले कुछ नहीं रहेगा ये फरक जो है वो गुण के कारण है ये गुण उपाधि है ना अब देखो स्त्री का स्त्री तो क्या है तो उसमें कुछ योग्यता ऐसी है जो पुरुष में नहीं है ये स्त्री का गुण है वो और पुरुष में कुछ योग्यता ऐसी है जो स्त्री में नहीं है ये पुरुष का गुण है ना स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग क्यों शरीर तो संस्थान में जो गुण भेद है गुण भेद के कारण स्त्री पुरुष में भेद है और स्त्रियां लड़ती हैं कि हम पुरुषों के बराबर है। पुरुष हैं पुरुष लड़ते हैं हम स्त्रियों के बराबर हैं किसी पुरुष से कहो कि हाँ भाई तुम और स्त्री तो बराबर है लेकिन अब तो एक दो बच्चा स्त्री के पेट से होवे और एक दो बच्चा तुम्हारे पेट से हो बराबरी करो तो, तो समान क्या होता है समान अधिकार समानाधिकार समानाधिकार बरतो स्त्री से कहो कि तुम बिना पुरुष के ही बच्चा पैदा कर लो हाँ हाँ तो बाबा अभी तक तो विज्ञान सफल नहीं हुआ तो यही गुण का भेद है ये गुण से भेद होता है यदि गुण का बाध कर दिया जाए यदि गुणों को अलग कर दिया जाए तो स्त्री के शरीर में जो पंचभूत है वही पुरुष के शरीर में है और जो पुरुष के शरीर में है वही स्त्री के शरीर में है और जो चैतन्य आत्मा स्त्री में है वही पुरुष में है जैसे काला और गोरा दोनों अलग अलग चमड़ी का रंग है ऐसे स्त्री के पेट में और पुरुष के पेट में गर्भाधान कारक होना और गर्भाधान को स्वीकार करना यह स्त्री शरीर का और पुरुष शरीर का भेद है तो भेद गुण मूलक है वस्तु तो मूलक नहीं है मनुष्य दोनों है मनुष्य दोनों हैं आत्मा दोनों हैं शरीर प्राकृत दोनों का है केवल गुण के कारण केवल गुण के कारण भेद मालूम पड़ता है तो अब जरा गुण का तिरस्कार करके देखो शास्त्र में वर्णन आता है कि एक जल ऐसा है जिसके पीने से शरीर के स्वास्थ्य की वृद्धि होती है और एक जल ऐसा है जिसको पीने से शरीर में कोड़ होता है आयुर्वेद के ग्रंथों में इसका वर्णन है हो नाम ले लेकर के वर्णन है नदियों के नाम लेकर ले के वर्णन है अमुक तो नदी का जल पीने से ज्यादा जाद पिया जाए तो शरीर में होने लगता है और अमुक नदी का जल पिया जाए तो शरीर में जो रोग के कीटाणु है वो कम हो जाता है आयुर्वेद के ग्रंथों में ऐसा वर्णन है तो ये जल का दोनों गुण हुआ बोला वो जिस धरती पर से बहता है जिन औषधियों को लेता है जिस पहाड़ में से निकलता है ना उसके सान्निध्य से उपाधि के कारण जल में ये गुण दोष आ गए और जल जलत्व न जो जल है वो दोनों में एक है ए? तो देखो आप वही जल हो ए? आप जल हो न कोड़ करने वाले जल हो न कीड़ा मारने वाले जल हो तो आप केवल अमृत हो केवल जल हो इसी को निर्गुण बोलते हैं हाँ निर्गुण एक माटी ऐसी होती है जो शरीर में लग जाए है ना मिट्टी एक मिट्टी में दोष आया है विसारी पैदा करने का और एक मिट्टी में गुण आया है विशारी दूर करने का परंतु मिट्टी मिट्टी होती है तो निर्गुण का अर्थ है आप गुण दोष पर दृष्टि मत रखो तत्व तो एक है तत्व तो एक है एक गुण है एक रजोगुण है एक तमोगुण है एक सद्गुण है एक दुर्गुण है एक सद्गुण है एक दुर्गुण है तो तुम तो, सद्गुण और दुर्गुण दोनों से न्यारे हो तुम सात्व राज राजताम तीनों से न्यारे हो ऐसे समझो तरह ये हड्डी मांस चाम का जो शरीर है ना ये तमोगुण है क्योंकि इसको तो ज्ञान नहीं है ये तो मुर्दा तो रहता है तो पर ज्ञान कुछ नहीं होता ये देह तमोगुण गुण है निर्गुण मारे तुम मिस शरीर हो अब इसमें जो क्रिया होती है वो क्या है बोले रजोगुण है कब वो भी नहीं है अच्छा शांति होती है समाधि लगती है कबो वो, वो सब गुण है वो ने देखो इस शरीर में समाधि लगे तो भी तुम समाधिस्थ नहीं हो इस शरीर में विक्षेप हो ए, क्रिया हो ए, तो भी तुम क्रियावान नहीं हैं है? और इस शरीर में सुसुक्ति आवे बिल्कुल जड़वत ये शरीर हो ए, तो तुम नहीं निर्गुण ये तो सब शरीर के गुण हैं वृत्तियां होती हैं तमोगुणी अजोगुणी जब मोह में आलस में पड़े हुए हैं तब तमोगुणी वृत्ति है जब कर्म का खूब संकल्प आ रहा है तब रजोगुणी वृत्ति है जब शांति का संकल्प है तब सत्वगुणी वृत्ति है तब तुम ये नहीं हो तुम इनसे बिल्कुल न्यारे हो एक आदमी को तकलीफ में देखा दया आ गई सत्वगुणी वृत्ति आ गई फिर अभिमान हुआ सेवा की और उसकी दवा की दारू की कुछ दिया भले आहा मैं श्रेष्ठ कितना बड़ा रजोगुणी वृत्ति आ रजो गई फिर अरे राम राम है तो बड़ा गंदा है ठूक दे, घृणा कर घृणा तमोगुणी वृत्ति तो ये जो सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी जो वृत्तियां हैं ये आती जाती रहती हैं और तुम निर्गुण हो स्थितियां जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की हैं, वो होती जाती रहती हैं तुम इनसे न्यारे हो कर्म जो है सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी वो होते जाते रहते हैं और तुम इनसे न्यारे हो और ये सारी सृष्टि त्रिगुण से बनी हुई जो है ये कभी बनती है कभी रहती है कभी बिगड़ती है और ये आत्मा रूप जो अधिष्ठान है ब्रह्म है एक महात्मा थे, आ, थे। मेरे रोम रोम से है ना मेरे रोम रोम से कोटि कोटि ब्रह्मांड कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु पैदा होते हैं और लील होते हैं मैं अनंत हूं और कोटि कोटि ब्रह्मांड मुझ में कल्पित हूं और निर्गुण निष्क्रियो से तम निर्गुणो निष्क्रियो नितो निष्क्रिय माने क्रिया नहीं है माने जिसके कारण ये क्रिया मैंने की दुखी हो जाते हो या सुखी हो जाते हो बड़ा भारी अभिमान होता है क्या पूछना है नारायण वृंदावन में देखते हैं ऐसे ऐसे मंदिर हैं महाराज जिनके लिए आज करोड़ रुपया खर्च करो बिल्कुल नहीं बन सकते जयपुर वाला मंदिर जैसा है एक करोड़ रुपया खर्च करो वैसा मंदिर नहीं बन सकता शाहबिहारी का मंदिर है यह अद्भुत है पर आज स्थिति यह है कि झाड़ू नहीं लगती है मकड़ी के जाले नहीं हटाया जाता भोग नहीं लगता है ऐसा तो हो जाता तो ये सृष्टि जिस क्रिया के कारण पहले बड़ा भारी अभिमान हुआ होगा कि मैंने इतना बड़ा मंदिर बनवाया आज अगर वो आदमी कहीं से आ जाए और देखे तो यही सोचेगा कि मैंने बनवा के गलती की अगर ना बनवाता तो बहुत अच्छा होता तो ऐसी सोचेगा वो कि अगर मैं ना बनवाता तो बहुत अच्छा होता मैंने गलती की बनवा जब बनवाया तब अभिमान होगा बोला और अब देखेगा तो ग्लानी होगी गिलानी होगी तो क्रिया चाहे कितनी भी ऊंची हो संसार की कोई भी वस्तु चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण हो काल के चक्कर में वो क्षुद्र हो जाती है और काल के चक्कर में कोई क्रिया चाहे जितनी भी क्षुद्र हो वही कभी महान वही कभी महान हो सकती है हमारे बचपन में कोई गाढ़ा कपड़ा मोटा खादी का पहनता तो उसको लोग दरिद्र मानते और गांधी बाबा ने ऐसा चक्कर चलाया है? कि जो, जो मोटा कपड़ा पहने सो बड़ा नेता बड़ा मिनिस्टर बड़ा धारणाएं बदलती रहती हैं हो तो।, तो क्रिया के संबंध में भी बदलती है धारणा वस्तु के संबंध में भी बदलती है गुण के संबंध में भी बदलती है तुम जिसको आज अच्छा समझते हो वही हमेशा अच्छा नहीं समझा जाएगा, आज जिसको बुरा समझते हो वही हमेशा बुरा नहीं समझा जायेगा हमारे तो हम तो जानते हो आप गांव के आदमी हमारे गांव में ऐसे बोलने की रिवाज थे सराहो मत सराहो मत निंदना पड़ेगा निंदो मत निंदो मत सराहना पड़ेगा ये कहावत गांव की हमारे कहावत है बहुत तारीफ मत करो बहुत तारीफ मत करो एक दिन निंदा करनी पड़ेगी और बहुत निंदा मत करो बहुत निंदा मत करो एक दिन तारीफ करनी पड़ेगी एक तो बड़ी गंदी सी कहावत है तो, तो आपको सुना दे गांव के बात जरा गंदी है सराहल दिया घर जाने। जिस लड़की की बहुत तारीफ की जाती है कि ये बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, है। वो बहुत बुरी जगह गिरती है उस कहावतकार तो यही तो है सराहल धिया मन धिया माने लड़की ये धिया हो बुद्धि धिया माने बुद्धि धिया माने लड़की जिसकी बहुत सराहना होती है वो कहा जाती है बोले डोम के घर जाती है डोम भंगी है ना? अछत वहां मतलब जाति से नहीं है नीचता से है तो संसार में सब चीजें बदलती रहती हैं बिल्कुल अनिर्वचनीय बिल्कुल अनिर्वचनीय होते हैं तो इसी से एक महात्मा बोलते थे कि आवे उसको आने दो है ना? जाए उसको जाने दो जैसे युधिष्ठिर जब स्वर्ग आरोहण कर रहे थे तो पीछे कौन आ रहा है और कौन गिर गया इसकी परवाह छोड़कर वो आगे बढ़ रहे थे वैसे अपने जीवन की धारा में ऐसे आगे बढ़ो है ना? कि जो जी पीछे छूट गया वो छूट गया उसकी याद करने की जरूरत नहीं है जो सामने से आता है आता है अपना प्यार आए जो रूप सामने से आता है भगवान का है आ, जो रूप पीछे चला गया उसको भगवान ने छिपा लिया जब दोनों भगवान के रूप है तो आगे वाले को छोड़कर पीछे वाले को क्यों देखना निर्गुणों निष्क्रियो नित्यो क्योंकि रूप बदलते रहते हैं और तुम नित्य हो तो दुनिया तो गिरगट है कृकलासवत जैसे गिरगटट अपना रूप एक है तो ना सरी सरकने वाला एक जानवर होता है चार पांव होते हैं उसके पूछ होती है मुसलमान लोग उससे दुश्मनी रखते हैं ऐसा जानवर है वो जहां देखते हैं प्राय है, मारते हैं उसका यह है कि वो जैसे रंग के पेड़ पर रहता है ना उसी रंग में दिखाई पड़ने लगता है और वो तो जरा सिर हिलाता है बारम्बार हाँ सिर हिलाता है तो वो शिवाजी ने किसी मुसलमान का पता उसी के सिर हिलाने से पा लिया था तो वो बहुत नाराज रहते हैं हम हाँ हाँ हाँ मारते हैं हाँ हाँ निर्मलो निश्चलो निर्गुणो निष्क्रियो नित्या ये दुनिया बदलती है तो तुम बदलते नहीं अच्छा तो ये कहो कि हम नित्य हैं तो बद्ध कैसे हो गए तो देखो ईमानदारी की बात है अगर तुम अपने को बद्ध मानोगे तो हजार कोशिश करो छूटने का कोई तरीका नहीं अपने को बद्ध मान मान करके और कोशिश करते जाओ मान ईमान बंधन महाए है ना मान ईमान बंधन महाए अपन पो आप नहीं बिसर हो मान ईमान बंधन में आए मान करके बंधन में आ गए हो। जिस समय तुम मानते रहते हो कि मैं बंधन में हूं उस समय भी तुम मुक्त ही हो तो एक मान्यता ही है हो तो खुले मैदान में खड़े लेकिन मान रहे हो कि मैं अपने मैं कहीं जेल में हूं एक आदमी अपने घर में था ओ, कोई नशा पी लिया हो तो घर में था खाट पर सोया हुआ था अपने कमरे में और वो रो चिल्लाए। लोगों ने पूछा क्या बात है भाई आखिर तुमको क्या तकलीफ है तो उसने कहा देखो ये नदी बह रही है, है और हमारा घर नदी के उस पार है हम तो इस पार रह गए बीच में नदी है उस पार घर है हम अपने घर कैसे पहुंचेंगे कोई नाव नहीं है कोई पुल नहीं है कहा हाय हाय हम हम तो ये बीच में नदी आ जाने से मारे गए अब उस भले मानुस ने बहुत समझाया कि देखो तुम अपने घर में हो लक्षण मिला ला लो ये खाक है ये तुम्हारा कमरा है ये तुम हो बोले नहीं नहीं ये सब झूठ है अब वो अपने घर में रह के मानता ही नहीं था कि मैं अपने घर में तो अब बताओ कौन सा उससे जप करवा में कौन सा ध्यान करवा में कौन सा योगाभ्यास करवा में कौन सा साधन करवा कि वो अपने घर में पहुंच जाए मोटर पर बैठा के घुमा दें कि नाव पर बैठा के ले जाए कैसे वो अपने घर में पहुंचेगा जो अपने घर में रहते हुए ही पागलपन से ऐसा समझ बैठा हो कि मैं तो दुश्मन के घर में हूं मैं तो जेल खाने में बंद हूं है? और ये मेरे घर वाले नहीं हैं, है ये तो आ, सिपाही है फौजी है जो हमको घेरे हुए हैं ये हमारे दुश्मन है उसको समझाने का क्या तरीका है उसको समझाने का एक तरीका है कि उसका नशा किसी तरह से उतार दिया जाए बना नशा उतारने के सिवाय नशा उतारने के सिवाय उसको अपने घर पहुंचने के लिए न मोटर की जरूरत है न देवता की पूजा करने की जरूरत है न योगाभ्यास करने की जरूरत है न समाधि लगाने की जरूरत है न अंतर्मुख होने की जरूरत है जो भूल उसके दिमाग में नशे के कारण जो भूल उसके दिमाग में भर गई है केवल वो दूर करने की जरूरत है तो नित्य मुक्त हो हम अच्छुता मैं नित्य मुक्त हूं अर्थात बंधन जिस समय मैं समझता हूं कि स्त्री से बंधा हूं पुत्र से बंधा हूं धन से बंधा हूं मकान से बंधा हूं भाई बंधु से बंधा हूं जात से बंधा हूँ पात से बंधा हूं संप्रदाय से बंधा हूँ है न जिस समय मैं सोचता हूं कि मैं बिल्कुल बंधा हुआ हूं मैं बंधा हुआ नहीं होता वो मेरे मन का बनाया हुआ जाल होता है हैं? मेरे मन का बनाया हुआ जाल होता है कि खुद बनाता हूँ और खुद उलझता हूं है न उसमें कुछ यथार्थता कुछ यथार्थता नहीं है नित्य मुक्त अब एक प्रश्न